श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत पंचदश परछेद नरेन्द्रादि नरेन्द्र से सुखदुखे देहस सुखदुखे नरेन्द्रभूतल पुरात उपष्ट श्रीरामकृष्णोक्य भक्ता प्रति दैह सुख दुखे स्तर कि पश्यसी नरेन्द्र पिता दिव ग गृह अत्यं कष्ट कोप्पी उपायो न क्वचि सुखे स्थपये क्वचिच दुखे त्रैलोक्य आर्यश्वर नरेन्द्रोपरी दया भविष्य श्रीरामकृष्ण सहाँ पुनः कदा भवित काशा अन्नपूर्णायागेह कोपी अभुक्त नीति सत्यम पर क भवती। संभु आसंध्यापववेशृदय शंभुम्लिकवद मह्यं किंचित रूप्यकुमक आंगलमत सवोचत कथम तुभ्य दायामी िश्रम्य भोक्त शक्नो तैयांचितिपन क्रीय से यदि अतिदरिद्रो भव्य अथवा काणखपंगुभ्यो दान साकृद अवदत् महाशयता त वाच्यमस्प्यक प्रयोजन दियन्तां, आशिष मया दीयता खंजेन अतिदरिद्रेण एक नाव्यम सैत न दया न, न ग्राह्यं नरेन्द्रस्था नस्तिकमत ईश्वर से कार्यम तथा भीस्मदेवरेण नरेन्द्र प्रति कथम इधानी सदयन न भूयतभु साव इम वाच व्याहरतीभु नरेन्द्र प्रति सस्नेहदृष्टि करो नरेन्द्र अहम नस्तिकमत पठा श्री द्वयम अस्ति अस्ति अस्ति नास्ति इति ना श्रीरामकृष्ण दीक्र ईश्वरस्तु न्यायपरायण स तो भक्त परि परेत श्रीरामकृष्ण स्मृतिशास्त्रे अस्त पूर्वजन्म भूरिदान धनभाजो परँ जानस किं संसारो माया, माया बहु संसारों यंत मया मिपरयास कि पांडवा साक्षात कर्तुम सरसय्यासाई पांडवास्ाक सीष्ण आगम्य कियकालान पश्य भीस्म क्रंदी पांडवा कृष्ण ऊचु कृष्ण किश्चर्य पितामह अष्टा वसूना में एक तमो वसुए ऐशो ज्ञानी न दृश्य अयम अृत्युका मयावशा क्रंदतीवद भीस् तद्रंद तं पृभो जिज्ञासी सन भीस्वरकार्य कि बोधुम न अहम एक कृंदा ये साक्षा नाराएँ सहचर किंतु पांडवा नाम रंतम यदा चिंतमी तदा पशा यदीय कार्य किमपि बोधुम न शक्य शुद्ध आत्म कवलाट सुवत मादर्शयत परे शुद्ध आत्मा एव सब केवलाटल सुवत्त निर्लिप्त सुखदुखातीत तदीय मया कार्य बहु विसंवाद अस्मत्मा भविष्य तत्स्याह नास्त्यम सुंद्र सहास्य पूर्वजन्मे कृतभूरिदान धन तदा तो अस्मा दानाद कर्तव्य श्रीरामकृष्ण दद्त्रोक्यं प्रति गोपाल सेनो धनी तेन तेन तन्न क्रियत दिन तीयत एकजन -एक सधनों की कृपण्यको भुंजीयात तीयन तद जयगोपाल सामयात यानेन आयाती, याने आयान लठन दीप शव निक्षेपस्थान प्रत्यागत स्व मेडिके कलेज तह, एतत प्रगत एक नष्ट दाडिम दया समेशाम हाषम सु जय गोपाल महोदय ब्राह्म इधे केशवमहोदय से ब्राह्मशो जनो नास्थयगोस्वामी शिवनाथस्था अनेद्रजना साधारण ब्रह्म सजरामकृष्ण सहाँ गोविंदिणनगोष्याों न गृह्य स्म भागो देयती सामा हाष्यम केशव केशवस्य शिष्यम एकम एक अपश्यम, केशव गृह अभिनय प्रचलतिस्म, स्म दृष्ट सपुत्र क्रोड़े नृत्य किंच श्रुत प्रवचन करोतीस्म किक्षा दूसर त्रैलोक्यो गायदनंद सिंधुनेरे प्रेमानंदहरी गाने शे राम सप्ते श्रीरामकृष्ण्यम अवदत् तद्गो मा मातरुन्मत्त